शो स्वयं की सत्ता इटॉ इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोस नंबर फोर संबंध में आपसे बात करूं, ये सोचता था तो शायद है कि आपके धर्म के दिन चल रहे हैं हालांकि जिन लोगों के भी धर्म के दिन अलग और अधर्म के दिन अलग होते हैं उनके जीवन में कोई धर्म के दिन नहीं होते और नहीं हो सकते हैं ये कैसे संभव है ये कैसे संभव है? है कि कुछ दिन धर्म के हों बाकी दिन धर्म के ना हों? ये भी कैसे संभव है कि दिन के किसी घड़ी में कोई आदमी धार्मिक हो फिर बाकी घड़ियों में धार्मिक ना हो धर्म ऐसी खंडित बात नहीं है तो चूंकि धर्म के दिन चलते हैं इसलिए सोचा कि धर्म के संबंध में कुछ बात आपसे कहनी चाहिए धर्म के संबंध में जितनी बातें कही गई हैं, उतनी और किसी संबंध में नहीं कही गई और जितने ग्रंथ लिखे गए हैं जितने शास्त्र लिखे गए हैं जितने प्रवचन और जितने उपदेश धर्म के संबंध में होते हैं और किसी संबंध में नहीं होते हैं और मनुष्य जाति ने अपने मस्तिष्क का अपनी बुद्धि का और विचारों का जितना श्रम और शक्ति धर्म के लिए खर्च की है और किस बात के लिए खर्च की लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि आदमी अधार्मिक का आधार ही है इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा है इस सबसे कोई अंतर नहीं आया पांच हजार साल का श्रम करीब करीब मिट्टी में गया है इस कहने में कोई संकोच की जरूरत नहीं इधर पांच हजार साल से तो हमें ज्ञात है कि धर्म के संबंध में बहुत चिंतन और विचार हुआ लेकिन परिणाम क्या है ये मनुष्य तो वैसा का वैसा है इसके भीतर कोई बुनियादी क्रांति कोई कोई परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ हा अच्छी अच्छी बातें हम जरूर सीख गए हैं और हमने बहुत मंदिर बना लिए हैं बहुत शास्त्र रच लिए हैं बहुत से संप्रदाय खड़े कर लिए हैं इन संप्रदायों इन शास्त्रों और मंदिरों के कारण मुसीबत कम नहीं हुई और बढ़ गई है क्योंकि ये सब शास्त्र आपस में लड़ते हैं ये सब मंदिर आपस में लड़ते हैं ये सब पंडित पुरोहित आपस में लड़ते हैं और इनके लड़ने की वजह से मनुष्य को खंडित करते हैं हत्या होती है हिंसा होती है और सारी दुनिया में मनुष्य मनुष्य के बीच वे पैदा होता है आश्चर्य की बात है आश्चर्य की इसलिए कि अगर धर्म सचमुच आया होता तो दुनिया में इतने धर्म कैसे हो सकते थे एक ही धर्म होता एक ही हो सकता है अगर धर्म वस्तुतः आया होता तो एक ही धर्म होता ये जैन हिंदू मुसलमान ईसाई कैसे हो सकते थे लेकिन धर्म तो नहीं है हिंदू है जैन है ईसाई है मुसलमान है और न मालूम कौन कौन है मैं आपसे कहूं कि जो आदमी भी हिंदू है जैन है ईसाई है इसी कारण से वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है ये बाधा है धर्म है असीम और अनंत उस पर कोई भी सीमा बाधा है उस पर कोई भी विशेषण बाधा है क्या कभी आपने सोचा कोई अगर कहे कि मैं हिंदू प्रेम करता हूं कोई कहे मैं मुसलमान प्रेम करता हूं कोई कहे मैं जैन प्रेम करता हूं कहेंगे ये पागल है क्योंकि प्रेम तो बस प्रेम होता है उस पर कोई सीमा नहीं होती कोई कहे कि मैं हिंदू सत्य बोलता हूं कोई कहे मैं जैन सत्य बोलता हूं तो हम हैरान होंगे कि सत्य भी हिंदू और जैन कैसे हो सकता है सत्य तो बस सत्य ही होगा तो धर्म कैसे हो सकता है हिंदू और मुसलमान जब प्रेम नहीं हो सकता सत्य नहीं हो सकता दया नहीं हो सकती करुणा नहीं हो सकती तो धर्म कैसे हो सकता धर्म क्या इन सब से गया बीता है धर्म तो इन सब की आत्मा है धर्म तो इन सब का प्राण है लेकिन धर्म कहीं नहीं दिखाई पड़ता धर्मों की बहुतायत दिखाई पड़ती है यही कारण है कि धर्म उत्सव होते हैं धर्म दिवस आते हैं लेकिन धर्म नहीं आता नहीं आ सकता है कैसे आएगा क्या रास्ता हो सकता है और कठिनाई ये है कि अगर धर्म नहीं आया तो अब तक तो चल गया आगे नहीं चल सकेगा अब तक तो चला अब तक इसलिए चला कि अधर्म की ताकत बहुत कम थी अधर्म के हाथ में लाठिया थी तलवारें थी अब अधर्म के हाथ में एटम है हाइड्रोजन बम है अब ये मरा मरा घिसटता हुआ धर्म नहीं चल सकता और अगर यही चला तो मनुष्य नहीं चल सकेगा मनुष्य मरेगा अधर्म के पास अब बहुत ताकत है उसके पास असीम शक्ति है और धर्म के नाम पर ये फिरके के हैं ये छोटे छोटे मंदिर और छोटी छोटी, -छोटी मूर्तियों वाले लोग और छोटी छोटी किताबों वाले लड़ने वाले लोग हैं इनकी थोड़ी थोड़ी संख्या है इनके थोड़े थोड़े संगठन हैं आपस में इनकी लड़ाई है अधर्म का कोई संप्रदाय नहीं है अधर्म का कोई अलग अलग मंदिर नहीं है अधर्म इकट्ठा है और धर्म खंडित है और टुकड़ों में बटा है अधर्म की लड़ाई सीधे धर्म से है और धर्म वालों की लड़ाई दूसरे धर्म वालों से है तो फिर क्या होगा तो फिर क्या होगा ये तो स्पष्ट ही है साफ ही है कि धार्मिक तथा कथित धार्मिक लोग आपस में लड़के अपनी सारी शक्ति नष्ट कर देते हैं और अधर्म जीतता चला जाता है मैं आपसे कहू दुनिया में अधर्म का बढ़ने का कारण अगर साधु संयासी और पंडित आपसे कहते हो भौतिकवाद है तो झूठ कहते हैं दुनिया में अधर्म के बढ़ने का कारण ये धर्मों की बहुतायत है क्योंकि ये धार्मिक लोग आपस में लड़के अपनी शक्ति खो देते हैं, अशुभ की शक्ति बलि बलिष्ठ होती जाती है शुभ खंडित है भले लोग विभाजित है परमात्मा के नाम पर खड़े लोग एक दूसरे के दुश्मन है शैतान के अनुयायी सब इकट्ठे है एक साथ उनका कोई चर्च नहीं कोई संप्रदाय नहीं इससे धर्म छीण होता गया है इससे धर्म की ताकत रोज छीण होती चली गई है और जब धर्म की ताकत छीण होती है तो ये सारे धार्मिक लोग चिल्लाते हैं जरूर भौतिकवादियों ने सब गड़बड़ किया हुआ है कि ये मेटीरियलिस्ट हैं जो धर्म को नष्ट कर रहे हैं कैसे पागल है आप अगर मेटीरियलिस्ट धर्म को नष्ट करते तो उसका मतलब यह हुआ कि मैटर की ताकत आत्मा की ताकत से बलवान है शक्तिशाली है अगर मेटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिज्म को हटा के नष्ट कर दे तो उसका मतलब क्या हुआ उसका मतलब ये हुआ कि स्पिरिचुअलिज्म कमजोर है और मेटेरियलिज्म मजबूत ताकतवर है तो फिर ऐसे स्पिरिचुअलिज्म को लेके हम करेंगे भी क्या जो मेटेरियलिज्म से हार जाता है ऐसे स्पिरिचुअलिज्म की जान भी कितनी ऐसे अध्यात्म की शक्ति भी कितनी है नहीं असली कारण ये नहीं है. असली कारण यह है कि धर्म के नाम पर झूठा धर्म के नाम पर कुछ मिथ्या धर्म के नाम पर कुछ असत्य को हम पकड़े हुए हैं और उसके पकड़ने के कारण हम अधार्मिक होते हुए अपने को धार्मिक समझने का मजा ले लेते हैं एक आदमी है मंदिर हो आता है और सोचता है कि धार्मिक हो गया एक आदमी है सुबह से कोई किताब खोल लेता है और जितनी ज्यादा पुरानी किताब हो उतने वो बड़ा धार्मिक हो जाता है उसको खोल लेता है उसको पढ़ लेता है तिलक लगा लेता है माला डाल लेता है कुछ और कई तरकीबें हैं और आदमी की चाला की बहुत उसने बहुत सी तरकीबें याद कर ली है धार्मिक होने की वस्त्र बदल लेता है एक ढंग से दूसरे ढंग के कपड़े पहन लेता है एक कनिंग माइंड है आदमी का बहुत चालाक दिमाग है धोखा बहुत बहुत तरकीब से दिया जा सकता है खुद को और दुनिया में कोई किसी दूसरे को धोखा नहीं देता हम सब अपने को धोखा देते हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ ये मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ आपके मनों के लिए आपकी खोज के लिए आपका धर्म से कौन सा संबंध है आपके प्राणों में धर्म का कौन सा संगीत कौन सी जड़ है धर्म से कौन सा लगाव है आपका फिर मंदिर क्यों जाते हैं फिर किसी मूर्ति के सामने सिर क्यों टेकते हैं क्या एक बहुत बुनियादी रूप से ये नैतिक बेईमानी नहीं क्या एक डिसऑनेस्टी नहीं है अगर नहीं है आपकी कोई श्रद्धा इन मंदिरों में नहीं है इन शास्त्रों में क्योंकि आपका जीवन तो कहता है कि आपकी कोई श्रद्धा नहीं है हम सबका इकट्ठा जीवन तो कहता है कि धर्म से हमें कोई संबंध नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम मंदिर तो जाते हैं महावीर का कृष्ण का राम का जन्मदिन तो मनाते हैं उनकी पूजा तो करते हैं ये कैसा धोखा है और ये धोखा हम किस दे रहे हैं किसी और को नहीं कोई आदमी किसी और को क्या धोखा देगा हम अपने को धोखा दे रहे कल ही मैं एक कहानी कह रहा था कहानी कह रहा था कि इंग्लैंड में एक बड़े महानगर में एक नाटक चल रहा था वहां का जो सबसे बड़ा धर्म पुरोहित था उसके भी मन में लालसा लगी थी कि नाटक को देखे और स्मरण रखना आम आदमी से ज्यादा धर्म पुरोहित के मन में लालसा होती नाटक को देखने की क्योंकि नाटक उसके लिए वर्जित है और जहां वर्जना है जहां निषेध है वहां आकर्षण यहां दरवाजे को हम लिख दें कि यहां झांकना मना है फिर किसकी ताकत है कि बिना झांके निकल जाए जहां निषेध है जहां वर्जना है जहां इनकार है कि मत झांकना वहां झांकने का आकर्षण पैदा हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है इसलिए आपके मन में भला नाटक को देखने की उतनी प्यास ना जगे लेकिन धार्मिक धर्म पुरोहित के मन में बहुत ज्यादा प्यास जगती है उसे वर्जित तो उस गांव में नाटक आया उसकी बड़ी प्रशंसा थी उस धर्म पुरोहित के मन में भी हुआ कि मैं नाटक देखूं, लेकिन नाटक देखना वर्जित था साधु संन्यासी धार्मिक लोग नाटक कैसे देख सकते हैं भले आदमियों की चीज तो नाटक नहीं क्या करे क्या ना करें उसने उस थिएटर के मालिक को एक पत्र लिखा और लिखा कि क्या कृपा करके इतनी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे कि जब हाल में अंधेरा हो जाए तो मैं पीछे के दरवाजे से आ जाऊं और नाटक देख लूं और लोग मुझे ना देख पाए कोई गलती बात तो लिखी नहीं थी ये तो हम सब की रोज की बात है हम सभी करते हैं कोई ऐसी बात नहीं थी कि हंसे आप बात ऐसी तो थी जो हम सभी करते हैं यहाँ तक मामला कुछ बिगड़ाना था तो बिल्कुल स्वाभाविक था जैसे रोज होता है सबके साथ होता है बाहर के दरवाजे पे दिक्कत होती हम पीछे के दरवाजे से चले जाते लेकिन कठिनाई यहां आई कि वो जो हाल का मैनेजर था बड़ा अजीब आदमी रहा होगा उसने उत्तर में चिट्ठी लिखी उसने कहा कि मैं बिल्कुल राजी हूं और हमें बड़ी खुशी होगी हमें बड़ी खुशी होगी कि आप हमारे नाटक को देखने आएंगे लेकिन एक बड़ी कठिनाई है इस हाल में ऐसे तो दरवाजे हैं जो पीछे की तरफ से हैं लेकिन ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं जो, जो भगवान को दिखाई ना पड़ता हो आदमियों की आंख से तो बच जाएंगे लेकिन भगवान का क्या होगा हम सब भी सारी दुनिया करीब करीब ऐसी स्थिति में है हम दूसरों की आंख में तो धार्मिक हैं, अपनी आंख में धार्मिक हैं क्या और अगर हम अपनी आंख के समक्ष धार्मिक नहीं हैं, तो परमात्मा के समक्ष तो कैसे धार्मिक हो सकते है फिर हमारे ये जो आयोजन हैं, ये क्या है करोड़ों रुपया खर्च होता है रोज है कि नए मंदिर बनते जाते नई किताबें छपती जाती नए साधु पैदा होते जाते नए उपदेशक नए आंदोलन अध्यात्म का ऐसा शोरगुल मचा है सारी दुनिया में हजारों साल से जिसका कोई हिसाब नहीं कि अगर दूसरे प्लेनेट से कोई आए और केवल बातें सुने तो समझेगी जमीन पर तो राम राज कभी आ चुका होगा आदमी को न देखे अगर बातें सुने तो, तो हैरान हो जाए लेकिन इतना ये सब हम फिर क्यों करते हैं कुछ कारण है सबसे बड़ा कारण यह है कि जितना मनुष्य पापी होता चला जाता है उतनी धर्म की बातें करने लगता है और जितना मनुष्य विकृत होता चला जाता है उतना पुण्य का विचार करने लगता है क्यों क्योंकि हम अपनी इस पाप की स्थिति को भूलना चाहते हैं और सिवाय इसके कोई उपाय नहीं सिवा इसके कोई उपाय नहीं है कि अगर मैंने बहुत पाप किया है तो मैं भूलने का उपाय करूं तीर्थ जाऊं, या कि मंदिर जाऊं या कि टीका लगाऊं, ताकि मैं कम से कम औरों के सामने तो धार्मिक हो सकूं और जब बहुत से लोगों की आंखों में मैं धार्मिक हो जाता हूं तो धीरे धीरे रिफ्लेक्शन से जब और सारे लोग मुझे धार्मिक समझने लगते हैं और नमस्कार करने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत धार्मिक आदमी है रोज दिन भर राम राम का नाम इसके मुंह पर बना रहता है तो उन सबकी बातें सुनकर मुझको भी विश्वास आने लगता है कि कौन कहता है कि मैं पापी हूँ मैं तो धार्मिक हूं इतने लोग कोई गलती तो नहीं मानते होंगे जितनी ज्यादा लोग मुझे मानने लगते है कि मैं धार्मिक हूँ उतना तो मुझे भी विश्वास आने लगता है और मेरा वो जो पाप का बोध था वो जो मेरी पीड़ा थी कि अधर्म है मेरे जीवन में वो ढकने लगती है छिपने लगती है दबती जाती है और मैं उसे भूलता चला जाता हूं हम भूलने के लिए धार्मिक होना चाहते हैं अगर हम सच में धार्मिक होना चाहते हो तो ये रास्ता नहीं है कि हम कोई नकल करें धार्मिक होने की रास्ता ये है कि अपने अधर्म को पहचाने की वो कहाँ है उसकी जड़े कहाँ हैं उन जनों को पकड़े और उखाड़े और परिवर्तन करें में खोना बड़ी आधारभूत क्रांति है में खोना जन्म से नहीं होता कि एक आदमी पैदा हुआ और किसी घर में पैदा हो गया और बस उसी धर्म का हो गया कितनी बच्चों जैसी बात है कितनी इमेच्योर बात है क्या आप एक घर में पैदा हो गए उस घर के लोगों के नाम के सामने जैन की तख्ती लगी थी आप भी जैन हो गए क्या आप एक घर में पैदा हो गए उस घर के लोग कुरान को नमस्कार करते थे तो आप मुसलमान हो गए कितने पागलपन की बात है इतनी सस्ती बात है धार्मिक होना मुफ्त में केवल जन्म के अधिकार से कोई कभी धार्मिक हुआ है और ये भी आसान नहीं है कि आपके पिता मानते हैं किसी मूर्ति को कि ये भगवान है और आपने भी मान लिया तो आप धार्मिक हो गए सच तो यह है जो व्यक्ति दूसरों की बातों को मान लेता है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता नहीं हो सकता इसलिए कि उसकी अपनी आत्म गवेश नहीं है उसकी अपनी खोज नहीं है उसकी अपनी कोई आकांक्षा और प्यास नहीं है जब मेरी प्यास होगी तो मैं दुनिया में किसी की बात नहीं मानूंगा जब तक कि मैं खुद पानी ना पी लू अगर मेरी प्यास है, अगर मेरी प्यास नहीं तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जरूर वहां सरोवर होगा जरूर होना चाहिए जब आप कहते तो होनी चाहिए तो बात खत्म हो गई आप कहें तो यहीं से मैं नमस्कार किए लेता हूं उस सरोवर को लेकिन मुझे काम में बात आने में मुझे अपना काम करने दें मुझे तो कोई प्यास नहीं कि मैं सरोवर तक जाऊं और खोजूं। जिनकी प्यास नहीं होती पानी के संबंध में वे दूसरों के सिद्धांतों को मान लेते हैं क्योंकि सिद्धांतों से कोई अड़चन नहीं होती जीवन को बदलने में कोई अड़चन नहीं होती कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती आप जैन बने रहिए मुसलमान हिंदू कुछ भी बने रहिए आपकी जिंदगी एक डर्रे में चली जाती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और आसान से आप कहते हैं कि परमात्मा है आप कहते हैं आत्मा जरूर होगी लेकिन हमारी अपनी कोई प्यास नहीं है हमारी अपनी कोई अभी नहीं है हमें खुद ऐसा नहीं लगता है कि बिना सत्य को जाने जीवन निराधार है हमें ऐसा नहीं लगता कि बिना सत्य को जाने जीवन मीनिंगलेस है अर्थहीन है हमें ऐसा नहीं लगता है कि बिना सत्य की भूमि को उपलब्ध किए मैं सारा समय व्यर्थ खो रहा हूं और जिस जीवन संपदा को मैंने पाया है वो रोज मौत में बदलती जा रही मैं मर रहा हूं रोज मैं मौत की तरफ का जा रहा हूं मेरे हाथ से वो अवसर छीना जा रहा है हमें कोई प्यास नहीं है हमें जिस बात की प्यास है उसकी हम खुद प्रयास करते हैं आप इस बात से तृप्त नहीं होते कि 2000 वर्ष पहले आपके जो परदादे थे वो बहुत धनी थे धन आप खुद कमाते आप इस बात से तृप्त नहीं होते कि हजार वर्ष पहले हमारे परिवार में एक आदमी हुआ जो बास्ता था नहीं बाजता आप खुद पाना चाहते हैं लेकिन जब भगवान का सवाल उठता आप कहते हैं महावीर को जो ज्ञान हुआ था बिल्कुल सच्चा था बुद्ध को जो ज्ञान हुआ था बिल्कुल सच्चा था बोले महापुरुष हो चुके हम उनकी पूजा करते हैं और है लेकिन वो ज्ञान हम कमाने के लिए उत्सुक नहीं है इस जाहिर है कि हमारे भीतर कोई प्यास नहीं है अगर हमारे भीतर प्यास हो तो जन से कोई किसी धर्म को अंगीकार नहीं करेगा अगर प्यास हो तो खोजेगा श्रम करेगा शक्ति लगाएगा समय देगा और तब जो उसे अनुभव होगा उस अनुभूति को वो अपनी संपदा मानेगा वो अनुभूति उसे भीतर से बदलने लगेगी और वो धार्मिक होने लगेगा धार्मिक होना उधार स्वीकृति नहीं है किसी से स्वीकार करने की बात नहीं लेकिन हम क्या जानते हैं हम तो सब स्वीकार किए हुए सोचें खोजें अपने भीतर आप जितनी बातें जानते हैं सब स्वीकार किए हुए हैं आत्मा है आपने स्वीकार कर लिया है परमात्मा है स्वीकार कर लिया है अहिंसा परम धर्म है स्वीकार कर लिया है आपने खोजा है कुछ और नहीं खोजा तो आप सोचते हैं कि बिना खोजे धर्म मिल सकता है धर्म बाजार में नहीं बिकता नहीं किसी साधु सन्यासी के बस की बात है कि आपको दे दे खुद भगवान भी उतर आया तो आपको धर्म नहीं दे सकता और नहीं तो अब तक भगवान उतर के सबको धर्म दे दिया होता खुद तीर्थंकर भी खड़े हो जाएं आपको धर्म देना चाहे तो नहीं दे सकते नहीं तो कभी का धर्म सबको मिल गया होता धर्म दिया नहीं जा सकता सिर्फ लिया जा सकता है कोई किसी को दे नहीं सकता कोई चाहे तो ले सकता है और लेने में पैसे एक्सेप्टिबिलिटी काम नहीं देगी कि हम चुपचाप स्वीकार कर लेगी ये सब कहते तो ठीक कहते होंगे चुपचाप स्वीकृति काम नहीं देगी पैसिव होना काम नहीं देगा बहुत एक्टिव सर्च बहुत सक्रिय खोज काम देगी लेकिन तो आप कहेंगे कि हमें फुर्सत कहां हम है अपने काम में हम है अपनी दौड़ में धर्म को कौन खोजे क्योंकि हम खुद नहीं खोज सकते इसलिए हमने कुछ दलाल बना रखे हैं वो खोज लेते हैं उनकी बात मान लेते हैं क्योंकि हम खुद नहीं खोज सकते हमने कुछ पंडित किराए के रख रखे हैं वो शास्त्र पढ़ लेते हैं और हमको बता देते हैं क्योंकि हम खुद प्रार्थना नहीं कर सकते इसलिए घर में हम पंडित को बुला लेते हैं वो भगवान की प्रार्थना कर देता है बैठ के हम उसको कुछ पैसे दे देते हैं। मामला निपट जाता है क्योंकि हम बहुत व्यस्त है मगर सोचिए तो ये आपकी व्यस्तता ये खबर दे रही है कि आपके लिए आत्मा धर्म परमात्मा से भी बड़ी बातें कुछ और है जिनमें आप व्यस्त हैं क्या आपको ऐसा अनुभव में आता है कि परमात्मा और धर्म से बड़ी और क्या बात हो सकती है कौन सी बात बड़ी हो सकती है ये जो जीवन का व्यवसाय है ये जो धंधा है जीवन का रोटी है कपड़ा है और मकान है और धन है और दौलत है आप सोचते हैं परमात्मा और धर्म से बड़ा हो सकता है और अगर सोचते हैं पता नहीं सोचते या नहीं जीवन से तो हम सब यही सिद्ध करते हैं कि ये बड़ा है क्योंकि इसके लिए हम कभी नहीं कहते कि हमें फुर्सत नहीं लेकिन परमात्मा और आत्मा की जब बात तो हम कहते हैं हमें समय कहा हमें फुर्सत कहा जो महत्वपूर्ण है उसके लिए हमारे पास पूरा जीवन है जो गैर महत्वपूर्ण है उसके लिए हम कभी कभी धार्मिक दिन निकाल लेते हैं दस पांच दिन और उसका भी विचार कर लेते हैं दस दिन में जितना अधर्म बच जाता होगा दस दिन खत्म होते से एकदम टूट पड़ते हैं उस अधर्म को पूरा कर लेते हैं साल का ब्यौरा हम हिसाब पूरा कर लेते हैं उसे कहीं हम छोड़ते नहीं उसे कोई छोड़ने को राजी नहीं क्योंकि किसी तरह कुछ दिन हम निकाल लेते हैं फिर हम टूट पड़ते हैं आखिरी हिसाब हम हमेशा पूरा कर लेते हैं लेकिन थोड़ा विचारें कि क्या सच में ये बात है कि धर्म से भी महत्वपूर्ण कोई बात हो नहीं धर्म से महत्वपूर्ण कोई दूसरी बात नहीं हो सकती धर्म से महत्वपूर्ण इसलिए कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि धर्म की अनुभूति ही व्यक्ति को आनंद शांति और कृतार्थता के बोध में ले जाती है उसके अतिरिक्त उसका जीवन चाहे वो कितना ही सोचे कि सफलता की ओर जा रहा अखीर में पाया जाता है कि विफल हो गया दुनिया के बड़े से बड़े सफल जीवन आंतरिक अर्थों में विचार के समक्ष विफल जीवन है आखिर में उनके हाथ में कुछ भी नहीं है आखिर में उनके हाथ खाली हैं। सिकंदर इन नेपोलियन या हिटलर इनके पास क्या है बड़े से बड़े करोड़पति इनके पास क्या है बड़े से बड़े सम्राट इनके पास क्या है क्या है जिसे कहा जा सके क्या है इनकी उपलब्धि शायद हम कहें कि इतने बड़े होकर अहंकार की तृप्ति होती है और तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता और तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है जिसके पास जितना ज्यादा संपत्ति है ज्यादा धन है जितना बड़ा मकान है जितना बड़ा साम्राज्य है उसका अहंकार उतना ही तृप्त होता है वो सबके ऊपर है लेकिन कैसी बच्चों जैसी बात है जिससे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे हम कहें हम तुमसे बड़े हैं तो वो बगल के स्टूल पर खड़े हो जाएंगे कहेंगे हम तुमसे बड़े क्योंकि हम तुमसे ऊपर है इस बच्चे पे हम हंसते हैं कि छोटा सा बच्चा है चाइल्डलेस बुद्धि है बचकानी बुद्धि है बड़ी कुर्सी पर खड़े होकर समझता है हम बड़े हो गए लेकिन आपको पता है जो बड़े मकान में बैठ के समझ रहा है हम बड़े हो गए वो इससे भिन्न है उसमें कोई फर्क जो आदमी राष्ट्रपति के पद पर बैठकर सोच रहा है कि हम चपरासी से बड़े हो गए इसमें कुछ फर्क है इसमें कोई बुनियादी भेद ये तो एक ही बात है इसमें कोई भी फर्क नहीं है एक मित्र ने मुझे घटना सुनाई थी उन्होंने मुझे बताया कि एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट था वो अपनी अदालत में खुद की बैठने की कुर्सी के अलावा कोई भी कुर्सी नहीं रखता था लेकिन उसने सात नंबर की कुर्सियां बनवा रखी थी वो बगल के कमरे में छिपा रखी थी वो देख लेता था कि आदमी कितनी कीमत का है उस हिसाब से कुर्सी बुलवाता था उसमें नंबर डाल रखे थे एक से लेकर सात तक एक नंबर का छोटा सा मूढ़ा था छोटा स्टूल था दो नंबर का बड़ा था फिर तीन नंबर का फिर चार नंबर की कुर्सी थी फिर पांच नंबर की और अच्छी कुर्सी थी ऐसी सातवें नंबर की सबसे बढ़िया कुर्सी थी देख लेता था अगर ऐसा वैसा आदमी हुआ और ऐसे वैसे आदमी ही ज्यादा है इस दुनिया में तो उनको वैसे खड़े खड़े निपटा देता था दिखा कि हाँ इसके इसकी जेब में कुछ गर्मी है या कि सिर थोड़ा अकड़ा हुआ है या कि रीढ़ बड़ी सीधी करके चलता है या कि कपड़ों पे चमक है तो फिर वो नंबर के हिसाब से कुर्सियां बुला लेता था एक दिन एक आदमी आया और उसने सब गड़बड़ कर दिया वो आदमी गड़बड़ था आया तो देखने में ऐसा लगा कि नो ना कुछ कोई खास नहीं लेकिन आते से उसने तो उसने कोई बुलाने की जरूरत नहीं समझी चपरासी अपने कोने में बैठा रहा उस आदमी ने आके कहा क्या आप मुझे पहचाने नहीं फला फना गांव का मैं माल गुजार ये सुनते से वो हैरान हुआ उसने जल्दी से चपरासी को क्यों बैठा हुआ है जल्दी से ला नंबर दो नंबर दो लिया वो नंबर दो लेने भीतर गया तब तक उसने बताया शायद आपको अभी ख्याल नहीं आया सरकार ने मुझे राव बहादुर की पदवी दी थी कुर्सी नंबर दो की लेके चपरासी बीच में था उसने चिल्ला के कहा कि रख रख उसको वहीं रख नंबर चार लिया वो भीतर गया तब तक उसने बताया कि नहीं आप अभी मुझे नहीं पहचान पाए अभी दस लाख रुपया मैंने वार फंड में दिया है उसका भी आपको पता नहीं बहुत हैरान हो गया आदमी बड़ी गड़बड़ था सब हिसाब खराब किए दे रहा था वो चपरासी तब तक चार नंबर की कुर्सी लाता था उसमें तो चिल्लाया कि तो रुक नंबर छ ले आ। उस आदमी ने कहा कि कह को चपरासी को व्यर्थ परेशान करते हैं नंबर सात ही बुलवा लें मुझे सब पता है क्योंकि अभी मैं कुछ और बातें बताऊंगा अभी कुछ और बातें हैं बताने की क्योंकि मैं आगे और दस लाख का फंड देने का विचार करके आया हूं आप नंबर सात ही बुलवा लें हमें हंसी आती है मजिस्ट्रेट पर लेकिन हम सब इसी तरह के लोग छोटी कुर्सी पर बैठा हुआ छोटा आदमी है बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ बड़ा आदमी है छोटे मकान में बैठा आदमी छोटा बड़े मकान में बैठा आदमी बड़ा जमीन पर खड़ा आदमी छोटा आकाश में लटक जाए किसी तरकीब से तो बड़ा ये दौड़ है हमारी जिसको हम कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है हमें समय नहीं कि हम धर्म के और आत्मा के बाबत विचार कर सके किस चीज पे समय नहीं है आपको समय नहीं है नंबर एक की कुर्सी वाला नंबर दो की कुर्सी पे जाने में लगा है और नंबर दो की कुर्सी पे जाना कोई आसान है क्योंकि नंबर दो की कुर्सी पर कोई पहले से बैठा है और नंबर दो की कुर्सी वाला नंबर तीन की कुर्सी पे जाने में लगा है और ये सातों कुर्सियां बड़े आश्चर्य की बात है ऐसी सीढ़ियों की तरह नहीं खड़ी हैं, ये सातों कुर्सियां एक गोल घेरे में रखी हैं, और हर एक के आगे कोई ना कोई कुर्सी है ऐसा कोई आदमी आज तक जमीन पर नहीं हुआ जिसके आगे कोई कुर्सी ना हो जिस पर उसको पहुंचना है हुआ कोई एक आदमी जिसने कहा हो मैं आखिरी नंबर एक आ गया न सिकंदर ने कहा न नेपोलियन ने कहा न किसी ने कहा किसी ने ये नहीं कहा कि मैं नंबर एक आ गया दौड़ खत्म इसका क्या मतलब है इसका मतलब है जरूर मनुष्य चक्कर में घूम रही नहीं तो कोई ना कोई तो पहले नंबर आ जाता है इतने हजार सालों में कोई ना कोई तो एक जगह पहुंच जाता है जहां वो कहता है कि अब सब मेरे पीछे हैं मैं सबसे आगे मेरी आत्मा तृप्त हो गई आज तक किसी आदमी ने नहीं कहा इससे जाहिर होता है मनुष्य एक गोल चक्कर में घूम रही है उसमें हमेशा कोई हमारे आगे है हमेशा कोई हमारे पीछे है न तो कोई बिल्कुल आगे है न कोई बिल्कुल पीछे है इस चक्कर में हम उलझे हैं और कहते हैं धर्म के लिए हमें फुर्सत कहाँ समय कहाँ कभी भागदौड़ में थोड़ा निकाल लेते हैं वो दूसरी बात है थोड़ा ध्यान रख लेते हैं पता नहीं परमात्मा हो ही और बाद में कोई दिक्कत दे पता नहीं कहीं आत्मा निकल ही आए और बाद में झंझट हो इसलिए थोड़ा बहुत लगाओ उस तरफ भी थोड़ा बहुत खर्च करते रहना उचित है उपयोगी है यह हमारी जो व्यवसायी बुद्धि है उस तरह हम सोचते हैं लेकिन स्मरण रखें इस, इस दौड़ में सिवाय दुख के और क्या है आप सभी कुछ न कुछ दौड़ लिए हैं स्मरण करें इस दौड़ में सिवाय दुख के और क्या मिला है और जिस भांति आप आज तक दौड़े हैं अगर वही आपका मस्तिष्क वही आपकी बुद्धि और वृत्ति रही तो आगे भी तो इसी भांति दौड़ेंगे और अगर आठ चालीस साल की उम्र तक या पचास साल की उम्र तक आपको कोई जीवन के रस की अनुभूति उपलब्ध नहीं हुई तो क्या आप सोचते हैं कि इन्हीं पटरियों पर आगे हो जाएगी तो उनसे पूछ लें जो आपसे आगे चले गए हैं या उनसे पूछ लें जो कि खत्म हो गए हैं और लाते पड़ी हैं और कब्रों में दफना दिए गए हैं तो पूछ ले अपने चारों तरफ लेकिन हम पूछने को भी राजी नहीं हम देखने को भी राजी नहीं है कि कि जो हम कर रहे हैं उससे किसी और को भी कुछ मिला है एक साधारण बुद्धि भी विचार कर लेती है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं इससे किसी और को भी कुछ मिला है लेकिन बड़ा आश्चर्य बड़ा मिरेपल है हर आदमी उस जगह गड्ढे खोद रहा है जहां कुछ भी मिलने को नहीं है और अपने आसपास नहीं देख रहा कि करोड़ों लोग भी उस तरह के गड्ढे खोद रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिला और उनसे भी पहलो अरब लोग वहां गड्ढे खोद चुके हैं उन्हीं गड्ढों में गिर गए हैं और मर गए हैं और कुछ भी नहीं मिला लेकिन आंख उठाकर देखने की आप कहते हैं फुर्सत नहीं मैं अपना गड्ढा खोद रहा हूँ पास देखूं, आंख उठाकर देखने को मैं धर्म कहता हूं आंख उठाकर देखें देखे चारों तरफ क्या हो रहा है जिस पड़ोसी से आपके मन में ईर्षा भर रही है और सोचते हैं वैसा मकान मेरे पास हो जाए थोड़ा आंख उठाकर देखें उस पड़ोसी को उस मकान में क्या मिल गया है जिस बड़े पथ पर बैठे आदमी को देख के मन में जलन पड़ती है प्राण अकुलाते हैं कि मैं भी वहां पहुंच जाऊं थोड़ा उसमें झांके और देखें उसे क्या मिल गया है कहानी आपसे कहू एक युवक गुरुकुल से वापिस लौटा गुरु को छोड़ के जा रहा था उसके अंतिम परीक्षाएं पूरी हो गई सभी विद्यार्थी बड़े बड़े घरों के थे वे सब गुरु को कुछ न कुछ भेंट दे रहे थे वो भी देना चाहता था गुरु के सिर पैर में सिर रखा उसने और कहा कि मैं बड़ा दीनहीन मेरे पास तो कुछ भी नहीं मैं क्या भेंट करूं गुरु ने कहा कोई भेंट की बात नहीं तुमने प्रेम दिया श्रद्धा दी वो बहुत वो अमूल्य है तो निश्चिंत जाओ मन में कोई पश्चाताप न करो लेकिन उसने कहा एक ही शर्त पर मैं जाऊंगा आप मुझे विश्वास दिलाते कि जब भी मेरे पास कुछ हो जो भी छोटा मोटा मैं वेट करने आऊं तो आप इंकार नहीं करेंगे इसी शर्त पर वो गया रात जाके राजधानी में अपने एक मित्र के घर ठहरा उसने अपने दुख की बात कही कि मैं सोचता था कि अगर मेरे पास कुछ भी होता तो मैं गुरु को दे देता तो मेरा मन आनंदित होता मैं बड़े धार में दबाऊ मेरे मन में बड़ी चोट बड़ा दुख है उसमें तुम क्यों परेशान हो इस गांव का जो राजा है वो जो भी व्यक्ति जाता है व्यक्ति उस राजा के पास जाता है जो भी मांगता है सुबह जाके वो उसे भेंट कर देता है तो तुम जाओ और राजा से भेट मांग लो क्या मांगना है अभी तक उसने सोचा नहीं था उसने सोचा था कि अगर एक सोने की मोहर भी पास का जीवन में तो भेंट कर दूंगा लेकिन जब उसने सुना कि राजा जो भी मांगो दे देता है वो फौरन बोला मैं पांच सोने की मोहरें चाहता हूं उसने कहा कोई बड़ी कठिनाई नहीं तुम जाओ सुबह ही चले जाओ वो सुबह सुबह उठ के चला गया पांच बजे होंगे राजा बगिया में टहलता था उठ के पुराने दिनों की राजाओं की बात है आजकल के राजा पांच बजे बगियाओं में नहीं टहलते ऐसे तो आजकल कोई राजा नहीं होते क्योंकि सभी राजा हो गए मगर पुराने जमाने की बात है वो पांच बजे उठ के बगिया में टहलता था ये युवक गया इसने के हाथ जोड़े और कहा मैं एक याचक हूँ मैं शायद प्रथम याचक हूं जिनका और मैंने सुना की प्रथम याचक जो भी मांग आप दे देते हैं क्या मैं निवेदन करूं राजा ने कहा खुशी से खुशी से राज जितना धनी है हमारा कि यहां दान का सुख हमें नहीं मिल पाता कभी कोई आता ही नहीं वर्षों तो से प्रतीक्षा करता हूं तो मांग है बड़ी खुशी है बोलो क्या मांगते हो जो मांगोगे दूंगा सोच के आया था पांच मांगूंग कहा जो मांगोगे दूंगा उसने सोचा पचास क्यों ना मांग लू या कि पांच क्यों ना मांग लू या कि पांच या कि पांच लाख वो सोच में पड़ गया राजा ने कहा मालूम होता है तुम तय करके नहीं आए असल में कौन इस दुनिया में तय करके आया है कि क्या मांगना है तो उसने कहा कि मैं एक चक्कर लगाऊं तब तक, तक, तक तुम तय कर लो जो मांगोगे दे दूंगा इसलिए बहुत चिंता मत करो जो भी तय करना कर लो और भी आश्वस्त हुआ संख्या बढ़ने लगी जैसे जैसे आदमी आश्वस्त होता है कि मिल सकता है वैसे तो वैसे संख्या बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे कुछ मिलता है उसकी दौड़ बड़ी होती चली जाती है क्योंकि विश्वास आता है कि मिल सकता है इसलिए तो दरिद्र धनी होता है दरिद्रता मिटाने को लेकिन और बड़ा धनी होकर और बड़ा दरिद्र हो जाता है क्योंकि मांग उसकी बढ़ती चली जाती है राजा चक्कर लगा के लौटा वो युवक अब तक आसमान छूने लगा था गणित की जितनी संख्याएं उसे मालूम थी सब पार हो चुकी थी अब उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि आगे और आज उसे पछतावा हो रहा था कि गणित में पहले ही और कुशलता क्यों न प्राप्त कर ली संख्याएं याद नहीं आ रही थी आगे की अब और क्या मांगे तब उसने सोचा कि संख्याओं से काम नहीं चलेगा क्योंकि संख्याएं में पता नहीं हम मांगे और राजा के पास बहुत कुछ पीछे शेष रह जाए तो बाद में पछतावा हो इसलिए उचित है कि हम राजा से कहेंगे जो भी तेरे पास शब्द दे दे और जैसे हम इस मकान के भीतर आए हैं एक कपड़ा पहन के ऐसा जो कपड़ा तुम पहने हुए उसी को पहने हुए बाहर हो जाओ अब भीतर जाने की जरूरत नहीं है स्वाभाविक था कौन पागल होता आप होते मैं होता जो कि यही बात नहीं करता जिनके दिमाग में भी गणित साफ है वो यही करते जो भी होशियार हैं जिनको भी हम कहते हैं कि समझदार है वो यही करते कोई ना होता बात अलग उसने ठीक समझदारी का काम ही किया पूछे अपने से आप क्या करते यही करते आदमी खोजना कठिन है जो यही नहीं करता और अगर ऐसा आदमी मिल जाए तो समझना जो परमात्मा के रास्ते पर है कि कोई भी यही करता है सीधी साफ गणित की बात है इसमें कुछ उलझन भी तो नहीं राजा लौटा उस युवक ने कहा कि क्षमा करें मैंने निर्णय किया है क्या मैं बताऊं राजा ने कहा बोलो तुम्हारा निर्णय मैं समझ गया क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या निर्णय कोई कर सकता है उसे मैं भी सोच सकता हूं लेकिन तुम बोलो संकोच न करो उसने कहा मैंने निर्णय किया है आप बार हो जाए मकान के और जो भी आपका है मुझे दे दे राजा ने ऊपर हाथ उठाया परमात्मा को कहा कि तुझे धन्यवाद वो आदमी आ गया जिसको मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी युवक घबड़ा गया वो तो सोचा था कि राजा घबरा जाएगा उसने हाथ उठाया परमात्मा से कहा कि धन्यवाद आ गया वो आदमी जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी अब भार देता हूं अब मेरी मुक्ति हुई वो युवक बोला ठहर जाए ठहर जाए अभी धन्यवाद ना दें आप एक चक्कर और लगाए मैं थोड़ा और विचार करूंगा क्योंकि मैं तो बड़ी कठिनाई में पड़ गया मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया मैं थोड़ा विचार कर लूं, मौका एक और दे दें, आपकी बड़ी कृपा होगी राजा ने कहा देखो जो बहुत विचार करता है वो फिर राजा नहीं हो सकता बहुत विचार की जरूरत नहीं अभी तो तुम युवाओ ये तो बूढ़ों की बात है तुम क्यों विचार करते हो तुम तो लो और मुझे जाने दो अब देर मत करो क्योंकि देर का मतलब गड़बड़ है जो विलंब करता है और विचार करता है वो झंझट में पड़ जाता है तुम तो लो मुझे जाने दो। वो युवक बोला कि नहीं नहीं इतनी कृपा करें अबोध हूं ना समझ हूं मुझे कुछ अनुभव नहीं पे एक चक्कर लगाएं सिर्फ एक चक्कर आपको पता है लौट के क्या हुआ वो युवक वहां नहीं था वो भाग गया था इसको मैं देखना कहता हूं जिंदगी को चारों तरफ देखें यह है अंतरद्रष्टि जरा खोलें आंख और देखें कि चारों तरफ क्या हो रहा है लेकिन आप अपना गड्ढा खोदने में लगे कोई अपना गड्ढा नहीं खोद रहा सब अपनी कब्रें खोद रहे हैं जिसको हम समझते हैं मकान बना रहे हैं वो आखिर में कब्र सिद्ध होता है क्या होगा और कुछ हो ही नहीं सकता चूंकि ये सारे जीवन की दौड़ मौत में समाप्त होती है स्वभावता जो भी हम करते हैं वही हमारी कब्र का सामान बन जाता है जो भी हम करते हैं तो फिर क्या हो थोड़ा आंख खोल कर देखें चारों तरफ थोड़ा विचार करें थोड़ा होश से भरे और तब आप पाएंगे कि धर्म के सिवाय शायद और कुछ भी सार्थक नहीं है धर्म के सिवाय शायद और कोई सहारा नहीं है धर्म के सिवाय शायद और कोई संबल नहीं है और धर्म क्या है संसार का अर्थ है दौड़ का जीवन दौड़ना है कुछ पाना है कुछ पाना है कुछ पाना है धर्म का क्या अर्थ है धर्म का अर्थ है उसकी खोज जो है संसार का अर्थ है उसकी खोज जो मिलेगा संसार हमेशा आशा में है भविष्य में संसार एक होप है धर्म का क्या अर्थ है धर्म का अर्थ जो है भविष्य में नहीं इसी क्षण अभी और यहीं संसार है हमेशा भविष्य में कल मिलेगा मेहनत करूं कल मिलेगा पाऊं इकट्ठा करूं जोड़ू धर्म है वो जो मौजूद है इसी क्षण अभी और यहीं वो जो है भीतर वो सदा से आपके साथ है वही आप हो वही आपका स्वरूप है वही आपकी आत्मा है वही आपका होना है वही आपका ऑथेंटिक बीइंग है वो है धर्म कोई पाने की चीज नहीं धर्म है संसार पाने की चीज है संसार दौड़ने की चीज है धर्म तो है उसे कहाँ पाइएगा कहाँ जाके पाइएगा लेकिन जब तक संसार की दौड़ चित्त में होती है तो चित्त इससे योग नहीं हो पाता नहीं ठहर पाता कि उसे देख सके जो है जब तक हम कुछ होने की दौड़ में हैं, तब तक हम उसे नहीं देख सकेंगे जो हम हैं। यही वासना और आत्मा का फर्क है वासना है दौड़ कुछ होने की दौड़ और आत्मा है ठहर जाना उसमें जो हम हैं कुछ भी होने की दौड़ वासना है और उसमें ठहर जाना जो हम हैं जो भी हम हैं आत्मा है वासना संसार है आत्मा धर्म है कैसे इस आत्मा को उपलब्ध करें कैसे इसे जाने कैसे इसे पहचाने तो मैंने कहा दौड़ के प्रति जागे दौड़ की व्यर्थता को देखें उठाएं मुर्दों को उनसे पूछें जो जिंदा हैं मुर्दा होने की इंतजार में हैं उनसे पूछें आसपास देखें देखें कि यह कथा क्या है ये क्या हो रहा है सब एक फकीर था गांव के बाहर रहता था फकीर तो बाद में हुआ पहले तो एक बादा था वो अपने महल में रहता था एक रात सोया था सोया क्या था करबटे बदलता था क्योंकि जिसके पास बहुत कुछ है वो सो कैसे सकता है उसे रखवाली करनी होती उसे करबटे बदलनी होती जिसके पास कुछ नहीं है ही सो सकता है जिसके पास कुछ है और खोने का चोरी जाने का डर है वो कैसे सो सकता है तो वो तो राजा था बहुत उसके पास था वो कैसे सोता करवटें बदलता था तभी उसने देखा कि ऊपर उसके छप्पर तो कोई चलता है तो हैरान हुआ रात बादशाह की मर के छप्पर तो कौन है उसने चिल्ला के पूछा कि कौन है यहाँ ऊपर कौन चल रहा है उसने कहा क्षमा करे मेरा ऊंट खो गया उसे खोजता उसने कहा कि पागल कौन पागल है ये ऊंट कहीं छपरों पर खोते हैं ऊंट कहीं छपरों पर खोजने से मिलेंगे ऊपर से वो आदमी जो भी रहा वो खूब हंसने लगा और उसने कहा कि तू संपत्ति में स्वयं को खोजता हो साम्राज्य में सत्य को खोजता हो चीजें इकट्ठी करके आनंद खोजता हो परिग्रह में शांति खोजता हो और तुझे विरोध ना दिखता हो लेकिन मैं छप्पर पर खोजता हूं तो तुझे विरोध दिखता है क्या मेरी खोज तेरी खोज ज्यादा असंगत नहीं है राजा भागा बाहर आया यह आदमी पागल नहीं था तो पकड़ने जैसा था पूछने जैसा था लेकिन आदमी मिला नहीं वो आदमी तो भाग गया लेकिन दूसरे दिन वो राजा भी भाग गया उसने देखा हूं छपरों पर नहीं मिल सकते परिग्रह में परमात्मा भी नहीं मिल सकता वो दिशाएं अलग हैं, वासना में आत्मा नहीं मिल सकती वो दिशाएं विरोधी हैं। फिर वो गाँव के बाहर फकीर हो गया और गाँव के बाहर रहने लगा फिर तो अनेक लोगों से उससे झगड़े हो जाते और अनेक लोग उसको मारने को उतारू हो जाती उसकी बात कुछ गड़बड़ थी असल में जिन्होंने जाना है उनकी बात थोड़ी गड़बड़ हो ही जाती है जिन्होंने नहीं जाना उनकी बात बिल्कुल ठीक ठीक होती है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता झगड़ा उसका उपद्रव हो जाता था कोई भी राहगीर निकलता वो चौरस्ते पर रहता था गांव के बाहर उससे तो पूछता है बस्ती का रास्ता कहाँ है तो वो कहता बाएं तरफ चले जाओ और भूल के भी दाएं तरफ मत देखना एकदम बाएं तरफ जाओ कोई भी उसकी बात मान लेता फकीर की बात कौन झूठ बोले लेकिन बाएं तरफ जाके आदमी पाते कि वो तो मरघट में पहुंच गए वहां मरघट था गांव का तो गुस्से में वापस लौटा दो चार मील चल के वो कहता तुम कैसे पागल हो मरघट में भेज दिया बस्ती कहाँ है तो वो कहता जहां तक मेरी समझ है जिसको लोग बस्ती कहते हैं वहां बसने वाला कोई भी नहीं है सब उजड़ने वाले वहां तो सब मुर्दे हैं जो तैयार है मुर्दा होने को वहां तो मरने की तैयारियां चल रही जिसको लोग बस्ती कहते हैं so मैंने उसे बस्ती कहना बंद कर दिया ये मरगट से कोई भी नहीं भागता जो बस गया है वहीं बसा हुआ है इसलिए मैं इसको बस्ती कहता हूँ इस पर झगड़ा हो जाता लोग उसको मारने को उतारू हो जाते तो हमारा समय खराब किया मरगट भेज दिया लेकिन मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ चारों तरफ आग खोल कर देखे आप पाएंगे जो जिंदा है वो मरने की तैयारी में जो मर गए हैं वो मरघट पर हैं, जो अभी पैदा नहीं हुए वो भी मरने की तैयारी के किसी क्रम में गुजर रहे होंगे मरने का इतना जाल फैला हुआ है या तो कुछ लोग मर गए हैं या कुछ लोग मरने वाले हैं या कुछ लोग पैदा होकर मरेंगे इस मरने के जाल में आप इतने व्यस्त हैं कि कहते हैं कि मुझे फुर्सत कहां कि मैं धर्म को जानू तो फिर मरिए लेकिन फिर होश से मरिए समझ के मरिए कि मरने का काम चल रहा है इसमें हम लगे हुए हैं तो मरेंगे ठीक है गड्ढा खोद रहे हैं इसमें हमारी कब्र बनेगी लेकिन जरा गौर से देखेंगे तो कोई आदमी अपना गड्ढा अपनी कब्र नहीं खोदना चाहता कोई आदमी मरना नहीं चाहता कोई आदमी मिटना नहीं चाहता तो फिर धर्म है तो फिर आत्मा का मार्ग है वहां भीतर चले वहां खोजे वहां जागे और देखें, वहां देखने पर पता चलता है कि सच में हम दौड़ते थे इसलिए उसे खो गए थे जो हमारे पास था जो निरंतर हमारे पास था दौड़ने के ऊहापोह में दौड़ने के ज्वर में फीवर में याद नहीं रहा था कई बार हो जाता कई बार हो जाता जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो दौड़ की तेजी दौड़ की गति उसको भुला देती है जो हमारे पास है जो हमारे निकट है ऐसा ही हुआ है धर्म है स्वरूप संसार है दौड़ और दौड़ क्या है दौड़ है अहंकार की इसके प्रति जागे सजग हों जो जागता है सजग होता है विचार करता है देखता है वो फिर बहुत ज्यादा दिन तक उस गड्ढे को नहीं खोज सकता जो उसकी कब्र बनेगा फिर वो उस मंदिर को खोजने लगता है जो उसका शाश्वत आवास बन सकता है वह मंदिर ही धर्म है वो मंदिर ही परमात्मा का मंदिर है वो भीतर है वो सबके पास है अभी और यही मौजूद है छोड़े दौड़ और देखे इतना सरल सा सूत्र है धर्म का छोड़े दौड़ और देखें ये छोटे से सूत्र पर विचार करना विचार करने को कह रहा हूं मानने को नहीं ये नहीं कहता हूं कि मेरी बात मान लेना क्योंकि मेरी बात अगर मान ली तो मैं आपका दुश्मन हो गया अगर मेरी बात मान ली तो आपकी खोज खत्म ऐसी तो आपने बातें मान ली हैं किसी न किसी की नहीं किसी की मत मानना मैं जो कहता हूं सोचना विचार करना देखना प्रयोग करना हो सकता है बात मेरी बिल्कुल ही गलत हो है कि बिल्कुल ही झूठी हो तो जब आप देखेंगे खोजेंगे विचार करेंगे उसका असत्य दिख जाएगा और आप बंधन से बच जाएंगे हो सकता है उसमें कुछ हो हो सकता है उसमें कोई रहस्य हो कोई राज हो कोई बीज हो जो खोजे और मिल जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाए लेकिन मेरी बात मानना मत क्योंकि जो मान लेता है वो खोजता नहीं प्रयोग नहीं करता मानना मत इसका क्या अर्थ है इसका क्या यह अर्थ है कि मेरी बात मत मानना क्योंकि जो नहीं मानता वो भी नहीं खोजता जो मान लेता है वो भी नहीं खोजता जो विश्वास कर लेता है वो भी रुक जाता है जो अविश्वास कर लेता है वो भी रुक जाता है फिर क्या करना ना विश्वास करना ना अविश्वास करना मेरी बात पर विचार करना खोसपूर्वक विचार करना विचार करने से आपके भीतर ऊर्जा जगेगी हमने हजारों साल से विचार करना बंद किया हुआ है हम विचार नहीं करते हम तोतों की भांति रटते हैं कोई गीता रटता है कोई कुरान रटता है कोई बाइबल रटता है सब रट रहे हैं सोच नहीं रहे सोचे तो जीवन में क्रांति हो जाए अभिनव जीवन पैदा हो जाए सोचे देखें जीवन को जो भी कर रहे हैं रुकें एक क्षण और देखें कि मैं क्या कर रहा हूं और वस्तुता इसका कितना मूल्य है क्या इसके लिए मैं जीवन समाप्त करूं और अगर ये सोच सारी दुनिया में पैदा हो सके थोड़े से लोगों में भी ये क्रांति और अग्नि पैदा हो सके तो इस दुनिया में अब इस बीसवीं सदी में इतना कपड़ा इतना भोजन इतने मकान सबके लिए उपलब्ध हो सकते है कि, कि किसी को चिंता का कोई कारण ना हो लेकिन ये सोच किसी को भी नहीं है और सब बड़े से बड़े होने में बड़ी से बड़ी कुर्सी पर चढ़ने में लगे हुए हैं उसके कारण वो खुद की आत्मा तो खोते हैं सारे जगत से शांति और आनंद को भी नष्ट कर देते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर धर्म को नहीं खोजता उसका जीवन बाहर के जगत में अधर्म का प्रचार और प्रसार बन जाता है तो जहां करोड़ करो अरबों लोग अज्ञान के स्थिति में बिना अपने को जाने बिना अपने को खोजे रह रहे हो वहां इतना विशाख इतना कल है इतना द्वेष इतनी घृणा बढ़ गई है कि हर दस पांच साल में उसे निकालने के लिए एकाध युद्ध करना पड़ता है युद्ध निकास है सारी हमारी घृणा सारे उपद्रव हमारे दिमाग के जल जाते निकल जाते दो महायुद्धों में दस करोड़ लोगों की हत्या की हमने आपने मैंने हमने दस करोड़ लोगों की हत्या की दो महायुद्धों में फिर भी हमारे सिर पर कोई कोई चिंता नहीं आती कोई लहर नहीं आती कि कैसी दुनिया है ये क्या हो रहा है और अब हम तैयारी कर रहे हैं सबके विनाश की क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं शांति में नहीं है वो सिवाए अशांति फैलाने के और कुछ भी नहीं कर सकता जो व्यक्ति खुद बीमार है वो बीमारी के रोगाणु तो फैलाएगा और करेगा क्या तो धर्म न केवल व्यक्ति की बल्कि समस्थ की आधारशिला है और जितने हम उससे दूर होते हैं उतने ही हम विकृत और पतित दीनहीन दरिद्र और दुखी होते चले जाते हैं जितना हम उसके निकट होंगे उतनी ही गौरवपूर्ण गरिमा उत्पन्न होगी व्यक्तित्व का जन्म होगा भीतर एक आनंद का जगत उदघाटित होगा द्वार खुलेंगे उस दुनिया के जिसका हमें कोई भी पता नहीं उस अनोन उस अज्ञात स्रोत का हमारे भीतर आगमन होगा जिसकी छोटी सी ध्वनि भी हमें नाच से भर देगी नृत्य से भर देगी जिसकी थोड़ी सी खबर भी संगीत बन जाएगी जिसका थोड़ा सा आगमन भी हमारे सोए और मुर्दा प्राणों में जीवन की अद्भुत लहर बन जाएगा उस जीवन को आने दें उस अज्ञात और अनंत जीवन को आने दें लेकिन कैसे रुके और भीतर देखे वहीं उस दर्शन से ही उसको द्वार मिलता है ये थोड़ी सी बातें मैंने कही तो इतने प्रेम और शांति से सुना है उससे मैं बहुत बहुत अनुग्रहीत हूँ के भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिसकी मैंने बात की और उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जागरण दे प्रकाश दे सबके जीवन में आनंद और शांति दे धर्म आ सके जमीन पर तो जमीन मोक्ष बन सकती है और धर्म विरोहित होता जाए जमीन से तो हम नरक में जी रहे हैं और, और बड़े नरकों की तैयारी में जी रहे हैं परमात्मा प्रकाश दे पुनः सबको प्रणाम करता हूँ